खुशियां तमाम हैं, थोड़े से गम भी। कनाडा के राज्य में जन्मी फ्रेंच मूल की मैरी सन 1993 से भारत में रह रही हैं। मैरी ने स्वर्गीय केजे गोविंद राजन से भरत नाट्यम की शिक्षा ली है गुरु गोविंद राजन के बेटे मशहूर शास्त्रीय गायक जी इलन गोवन से विवाह करने के बाद अब वे कार्यक्रम करने के साथ साथ भरतनाट्यम की शिक्षा भी दे रही हैं। इस देश में आकर मुझे ऐसे बहुत से अनुभव हुए जो मेरी यादों के सुखद हिस्से हैं। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है हम शादी के बाद महाबलीपुरम घूमने गए थे वहां का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लगा कि यहाँ पर मुझे नृत्य करना चाहिए प्रकृति की छाओ में नृत्य करते हुए वे क्षण कितने अद्भुत और सुखद होंगे इसकी कल्पना करके ही मैं रोमांचित हुए जा रही थी उस समय तो यह संभव नहीं हो सका लेकिन भगवान को शायद मेरी इच्छा पूरी करनी थी सन 2000 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में वहां दोबारा जाना हुआ और मेरी इच्छा पूरी हो गई। उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आए थे उन्हीं में चार पांच लोग फ्रांस से भी आए थे वे मुझसे अंग्रेजी में बात करने लगे लेकिन जब मैंने उनसे फ्रेंच में बात की तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे इंडियन समझ रहे थे शायद यह मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मैं अपनी नृत्य साधना और इस देश में इतना रम चुकी हूँ की लोग मुझे हिंदुस्तानी समझते हैं हिन्दुस्तान की संस्कृति और विशेष रूप से भरतनाट्यम से मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रभावित रही हूँ मेरी यही चाहत मुझे कनाडा से भारत खींच लाई मैं सन उन्नीस में हिंदुस्तान आ गई थी यह देश वास्तव में बेहद खूबसूरत है लेकिन हम इस खूबसूरती का आनंद तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक यहाँ के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं उनके खानपान, भाषा और रीति रिवाजों को समझेंगे नहीं इसके लिए हमें किताबों और फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आना होगा और यही मैंने किया भी यहाँ आकर मैंने गुरु केजे जे गोविंद राजन से भरतनाट्यम की शिक्षा ली गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ जहाँ तक मेरे नृत्य की बात है तो मैं क्लाइमेट चेंज पर नृत्य की प्रस्तुति देने वाली पहली नृत्यांगना हूँ मेरे कार्यक्रम को डब्ल्यू के चेयरपर्सन ने देखा और खूब तारीफ भी की उन्होंने डब्ल्यू के लिए मेरे इस कार्यक्रम की एक फिल्म भी बनाई मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ के लोग कल्चर और फैमिली ओरिएंटेड हैं यहाँ के लोग बिना मांगे मदद कर देते हैं यहाँ के लोगों से मुझे बहुत सहयोग और प्यार मिला है नृत्य की शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुजी के बेटे मशहूर शास्त्रीय गायक जी गोवन से मेरा विवाह हो गया विवाह की स्वीकृति लेने के लिए मेरे पति मेरे माता पिता से मिलने कनाडा गए उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि तुम दोनों इस शादी से खुश हो तो हमें कोई एतराज नहीं है यही नहीं हिंदुस्तान में बसने के मेरे फैसले पर उनका कहना था कि यदि तुम समझती हो कि इस देश में अपने पति के साथ ज़्यादा बेहतर और सुखी रह सकती हो, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है बस जो भी फैसला लो सोच समझकर पूरे मन से लो अपने सुखी विवाहित जीवन को देखकर कह सकती हूँ कि मेरा निर्णय गलत नहीं था आज भी मेरे माता पिता साल में एक बार हमसे मिलने जरूर आते हैं लेकिन एक बात जो दुख पहुंचाती है वह यह है कि पूरी दुनिया भारत को महात्मा गांधी और उनके नॉन वायलेंस के कारण याद करती और जानती है लेकिन यहाँ के लोग गांधी जी के आदर्शों को भूलते जा रहे हैं गरीब आदमी और रिक्शे वालों पर ताकतवर आदमी से लेकर पुलिस वाले तक डंडा चला देते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है गांधी के देश पे यह देखकर दुख होता है दुख तो इस बात से भी होता है कि यहाँ लोग अपने शहर, अपने देश को सुंदर, साफ सुथरा बनाने में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। वे समझते वे हैं कि यह तो सरकार का काम है ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल है कि अगर किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना हो तो आपका पसीना निकल जाएगा अगर सरकार तरीके से ट्रैफिक लाइन बना भी दे तो भी संदेह है कि लोग उसका पालन करेंगे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो परेशान करती हैं। हमें कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे